हम लोग मुंबई कौन पहुँच गए वहाँ वो यात्रा की धाम इकट्ठा किया और ये तय हुआ कि वो जो एक नृत्य मंडली केंद्रीय बैलेट ट्रूप एप्टा का सेंट्रल बैलेट ट्रूप नाम से जो मशहूर हुआ बहुत बाद में वो बनाया जाएगा रेक हाउस में रहेंगे आप कुछ इस बात की आसानी से कब तो, आप तो कल्पना कर ही सकती हैं कि ऐसे पुराने ढंग के परिवार से आए हुए हम लोग रेखा वो अब नृत्य में हिस्सा ले नृत्य फील्ड में शामिल हो रही है पर एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं एक किसी सामाजिक आदर्श के लिए कुछ कर रहे हैं ये एक जो संतोष मान्यता थी मन में इसलिए मन में किस तरह की ग्लानी का भाव नहीं था और पर चलान बहुत बड़ी थी करना मतलब ये है कि जिस समाज से हम लोग आए थे और जो करने जा रहे थे वो तो बहुत ही बहुत दूर था साधारण जितनी सीमा होती है उस बहरहाल जिसका परिणाम घर परिवार से और जो तनाव बहुत बढ़ गया ये तो हम लोग कम ही रहे मैं उसमें की पार्टी का जो रिट्री सेंटर था हम्म एक साल इस तरह से चला 44 का साल 2000 उसके अंत में उस ग्रुप ने बहुत सारे इस ब्रिटिश ऑफ इंडिया नाम का एक बैले बड़ा तैयार किया कोलकाता भी लेकर ले के गए थे हमको यार हम्म ग्रुप के साथ ग्रुप के साथ नहीं मतलब मुझे वगैरह तो मैं भी बन गया और वहां पर परफॉर्म किया उसके बाद गर्मियों तक वहाँ रहे इस बीच में पार्टी हेडक्वार्ट वातावरण से किसी हद तक मेरे को संतुष्ट नहीं हो रहा था मुझको लग था ये भी मैं जो कर रहा हूँ ठीक नहीं है ये मेरे लिए ठीक है क्या मैं जो कर रहा हूँ क्यों मुझे संतोष नहीं हो रहा था यानी जो राजनीतिक कार्य का जो एक संतोष नहीं वो भी नहीं हो और एक अपने आप को जो कुछ मैं करना चाहता हूँ ये मैं एहसास नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था रेखा तो वही तो <laughs> थी काम तय करें रेखा बम्बई बम्बई रेखा वहीं पैंतालीस चौलीस पैंतालीस के जुलाई अगस्त में रेखा वही थी रिहर्सल इस बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर रविशंकर अभिनय दास गुप्ता नरेंद्र शर्मा सचिन शंकर ये लोग सब स्टूड में उसका रूप बिल्कुल बदल गया जो प्रारंभिक था पहले शांतिवर्धन के लिए थे ये लोगों के आने से उसकी एक छक्ल बिल्कुल गई। अगस्त के करीब अगस्त में कभी जब मैं बम्बई जगह मिलने गया इधर मैं फ्रीलांस एक लेखक बनने की कोशिश में आधर उधर भटकता रहता था या कुछ लिखता था वहाँ पहुंचा अच्छा तो वहाँ सडनली में जिसको किया रविशंकर और संगीत और नृत्य का एक शिफ्ट कर चुके थे अंधेरी के में एक बड़ा भरे मकान था वहीं सब लोग रहते थे वहीं तो रविशंकर की उपस्थिति ने मुझको फिर से फिर डिरेल कर दिया अच्छा संगीत का मेरा जो पुराना जो वो था प्रेम था। प्रेम, प्रेम क्या बल्कि एक तरह की नशा वो फिर से में ही रह सकता संगीत से तो पहले पिछले जोशी तैयार नहीं थे इसके लिए क्योंकि वेस्ट कर देते लेखा का आदमी काय में पड़ रहा बहुत मुझ पर अंत तय पर वो रेखा भी थी वहाँ एक ये भी कारण था और तैयार और मैं फिर अपना संपर्क किसी कर फिर उस ग्रुप में फिर शामिल हो गया अब की बात पार्टी के और किसी काम में नहीं उस ग्रुप में ही रेखा और मैं दोनों मैं, मैं संगीत के विस्से में था रेखा डांस मैंने उनका म्यूजिक विंग जो जो था तो एक ही था था था या एक ही अच्छा। में संगीत संगीत और वो तो उसके लिए के तो रविशंकर से सर्व सीखना शुरू किया अच्छा <laughs> और ये, ये उसमें शामिल हम हो गए एक साल रविशंकर उसमें रहे उस बड़ी एक अखिल भारतीय यात्रा हम लोगों ने की उस ग्रुप का मैं सदस्य था मेरे साथ में संगीत में तो हिस्सा लेता ही था इसके अलावा मेरे ऊपर उसके लिए गीत इत्यादि लिखने का काम भी था अच्छा, संगठन अच्छा। संबंधी काम भी था नहीं नचली मैं दूसरे तरह के भी मेरे जो बाकी लोग सब सिर्फ या तो दूसरे तरह के लोग थे मैं एक और तरह का मेरा इक्विपमेंट होने की वजह से मेरे ये सब भी थोड़ी बहुत थी हम लोगों ने पूरी यात्रा की कई कारणों से वो उस रूप में वो ट्रूट तो नहीं चल सका रविशंकर छोड़ के चले गए शांतिवर्धन और ये, ये लोग जो आए थे बड़े कलाकार ये लोग सब छोड़ के चले गए छियालीस के अंत होते होते थे अच्छा तो फिर ये हुआ कि चुप तो कंटिन्यू कर पार्टी का वह तो हम लोग सब मिल करेंगे एक साल हम लोग फिर पूरा छियालीस भर वहीं रहे मुंबई में और उसको अपने ढंग से जो लोग रह गए थे उन्होंने नए कुछ पुराने कुछ नृत्य के आइटम्स थे कुछ नए तैयार किए इनका राजनीतिक स्वर ज्यादा स्पष्ट था अच्छा वहाँ बंबई की और सब एक्टिविटी तो चालू है हमें हम लोगों का अभी तक से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है नाटक से भी कोई संबंध खास नहीं है नृत्य और संगीत वाले यूनिट से हम लोगों जुड़े हुए और उसी में रहे वहाँ चालीस के अंत तक चालीस के अंत ये यूनिट धीरे धीरे पार्टी की आंतरिक कठिनाइयों की वजह से और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं उन्हें वैसे क्या वो इसको बंद किया जाए चलाया नहीं जा सकता ये अब नहीं चल सकता और यही हुआ कि सब लोग छोड़ छोड़ के अलग अलग चले जाएंगे तो उसमें बहुत सारे तो पार्टी के होल टाइम वर्कर्स थे कुछ ऐसे लोग थे सब अपनी अपनी जगह दूसरे दूसरे काम में जाना हम तो गए थे रविशंकर से सी, संगीत सिंह की वजह से हमारे लोग गए थे कोई खास कारण वैसे तो था नहीं वो वैसे ही पहले एक साल पहले ही चले जा चुके थे तो वो उद्देश्य तो अधूरा रह गया वैसे भी यूपी लौटाना चाहिए हमारा क्षेत्र तो वही है यहाँ हम क्या उपयोगी कुछ कर सकते हैं ये कुछ लाभ नहीं इस बीच में ये हुआ कि जो खत्म होने लगा कि फिल्म की दुनिया में जा सकते हैं अच्छा हरिन चट्टोपाध्याय मां थे और दूसरे तमाम अब्बास ये फिल्म की तरफ तो से बहुत संपर्क थे जिनका पार्टी से पर वो मुझको रुचिकर नहीं लगा मैं मुझको ना देखा मुझ हम लोग ये तो नहीं करना चाहते हैं अब फिर लौट कर घर वोट ले जाए कुछ और उन्हीं उन्हींशन के साथ क्यों तो लगातार उनसे बड़ा घनिष्ठ संपर्क था ही ये योजना बनी हम जब लौट रहे हैं उन लाइस खत्म करके उनके बाद वो डिमॉब हो चुके थे फिर आकर वो कुछ योजना बना रहे थे फिर तय हुआ कि इलाहाबाद में एक प्रकाशन गृह चलाया गया है और प्रतीक नाम की जो पत्रिका नहीं थी हाँ वो तो ये तय हुआ कि अच्छा उसमें हमको लौटना ही है वहाँ से तो कहाँ जाएँगे ये तय नहीं तो उन्होंने कहा कि बहुत ठीक है ये कानून को छोटे युक्त भी लगता है अपने और फिर चवालीस के ये सैंतालीस के प्रारंभ में यानी अप्रैल मई अप्रैल में हम इलाहाबाद आते हैं मुंबई से बिस्तर बांध के हम लोग इलाहाबाद आए स्टिंग शोड पर एक बड़ा सा लिया गया था फोर्टीन स्टिंग रोड अच्छा उसमें वहाँ पर जाकर रहे पाशाह वहीं रहते थे मैं रहता था रहे रहे और डॉक्टर आशा दास दास हाँ, नाम सुना वो रहते चार परिवार रहते थे और प्रत्येक और क्योंकि हम पार्टी हेडक्वार्टर से आए थे तो पार्टी के साथ तो जुड़ाव बहुत बड़ा था और जो केंद्रीय ट्रूप था हालाँकि इसका दूसरे इब्टा के और सा उससे बहुत संपर्क नहीं था पर अंतः ये ट्रूप तो इब्टा का ही था जिसमें हम काम करते थे इस बीच में कई और प्रगतिशील लेखक संघ दूसरे सब कारणों से जब इलाहाबाद में आए तो योगा के ये यहाँ का जो एकता है उत्तर प्रदेश वाला एकटे का काम उस एक उसमें हमको करना चाहिए काम तो वहाँ आकर पार्टी के काम में एकता के काम में और प्रदर्शी लेखक संघ के काम में हम लग प्रत्येक निकालते थे और ये सब काम में देखा राजनीतिक काम में लेकिन अच्छा इस बीच में उनका जो मेट्रिकुलेशन वो छूट गया था वहाँ से कोई समय से हम लोग बीच में चल पड़े थे वहाँ इलाहाबाद में फिर बाद में रहकर सर पूरी पढ़ाई अपनी आगे की संगीत की उनमें संगीत प्रभाव करता के अच्छा, तो लोग तक की पढ़ाई होती है कोई ने की अच्छा, और बीए तक पढ़ाई की नहीं इलाहाबाद में पर इस तरह से हम लोग इलाहाबाद आए और बाहरी इबटा से और नाटक से अब संपर्क समक्ष क्योंकि अच्छा, तो यहाँ वो नृत्य वाला और वाला तो इतना नहीं हो सकता हाँ। जो वहाँ हो जाते वो दूसरे की चीज़ थी हैं हाँ। जो थोड़े बहुत छोटे मोटे नाटक छोटे मोटे नृत्य के आइटम संगीत और नाटक अगर हो सके तो देखना छोटे बड़े नाटक इपटा की तरफ से लिख करना हमारे लिए अन्य से रेखा के आने से ये हुआ कि स्त्रियाँ तो वैसे वहाँ यू में नाटक में हिस्सा लेने वाली होती हैं रेखा के आने से वो सक्रिय हिस्सा लेने और स्त्रियाँ भी लड़कियाँ भी आई और इपटा को बहुत एक सक्रिय हम इलाहाबाद में बना सकते प्रदर्शी लगभग सोल सक्रिय किया पर मेरा क्योंकि संपर्क राज, राजनीति के मौजूद था और अभी तक से मेरी दोस्ती थी बहुत गहरी बहुत ही निजी उनसे एक संपर्क था जब हम लोग साथ रहे तो ये जो हम लोगों के बीच जो फर्क था वो बहुत बढ़ रहा है अच्छा तो हम फिर तीन चार महीने से ज़्यादा साथ नहीं रह सके अच्छा प्रतीक के दो अंकों में मैं साथ रहा क्या फर्क आया देखिए दृष्टि में फ़र्क कहीं ना कहीं तो था ही उनकी राजनीतिक दृष्टि और मेरी दृष्टि में ये फर्क था व्यक्तिगत जीवन के उनके तौर तो तरीके तो में, में फर्क था और साथ रहने से जो एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों बहुत तीव्रता से एक दूसरे से टकराती तो हम साथ हमने जो गलती की असल में उस वक्त के साथ रहने की वो गलती हम ए, ए, ए, कलकत्ते में भरतभूषण के साथ रहकर बिगड़ चुके थे अच्छा फिर हमने दोहरा दी वो धरती वासंज के साथ रहने से तो फिर वहाँ भी अच्छा। आ, अलग हो अच्छा नहीं अच्छा, हुआ फिर एक तनाव पैदा हुआ हमने एक छोड़ दिया मेरी ये जो राजनीतिक जिंदगी बहुत थी बड़ी उसके बाद वा, जी को वो बहुत बहुत कुछ करने लगे वो चाहते थे कि ऐसा मैं सोचता हूँ ये मेरा मेरा अनुमान है ऐसा कि की तरह से कोई ये परवर्ती वर्षों में वो बहुत तीव्र हो गए विरोध उस वक्त तक इतने नहीं थे निजी संपर्क भी बहुत गहरे थे मेरे उनसे ये मित्रता थी पर एक मेरा बहुत अलग व्यक्तित्व है जो इसके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है उनसे स्वतंत्र है पूरी तरह तो से एक ही दिशा में चलने वाली जिंदगी नहीं हैं एक सीमा के बाद डाइवर्जेंस ये चीज़ मेरे ख्याल रहुमान ये है कि एक तनाव पैदा किया बहरहाल दो अंकों के बाद हम उसमें काम की हमने अलग आकर यूनिवर्सिटी तो के पास वहाँ रहने लगी और फिर नए सलाश शुरू कर हम क्या करें जिस आधार पर कल मुंबई से इलाहाबाद आ गए थे वो तो खत्म हो गया अभी शादी की बहुत लंबी यात्रा है अभी तो पर ये इसके बाद का ये जो दौर है सैंतालीस से लगातार चौवन तक में इलाहाबाद में इसमें इक्टा में बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा माने एकता का मूवमेंट आपका कहने का ये मतलब है कि यूपी में भी सन चौवन तक बहुत गहराई के साथ चला कम होता गया पर सैतालीस से 50 तक तो बहुत सक्रिय चौवन मतलब बहुत अच्छा अच्छा हमने उड़चास में एक अखिल भारतीय उसकी एकता की दूसरी कॉन्फ्रेंस की अच्छा बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है उड़चास में तो कम पार्टी थोड़ी सी तकलीफ में थी ना दमन की स्थिति में थी तो उसके बावजूद बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अच्छा ये बलराज सानी अच्छा। और अबी तनवीर और विनय राय और जॉर्ज विश्वास और हिमांशु अच्छा हेमांक विश्वास और दाव, दाव, दाव के और हर क्षेत्र के तमाम लोगों के अच्छा एक बड़ा भारी विराट एक उस वक्त इब्टा का जॉइंट सेक्रेटरी था अच्छा एक बात बताइए नमी जी ये इपटा का क्या कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं थिएटर एक्टिविटी में भारत में जो आधुनिक जो चेतना आई इसमें क्या एकटा का कंट्रीब्यूशन रहा है क्या रहा है देखिए एकता का कंट्रीब्यूशन ये कि अब पूरे इतिहास को भारतीय मंच के को देखें जहाँ सक्रिय था बहुत वहाँ भी और जहाँ सक्रिय उतना नहीं था रंगमंच वहाँ भी एक तरह का ठहराव है जो चाल से लगाकर कर चालीस तक का जो दशक है धीरे धीरे धीरे धीरे विघटित जैसा होता है निष्क्रिय होता जाता है बड़े से बड़े लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वही बातें दोहरा रहे हैं वही नाटक दोहरा रहे हैं कोई नई सृजनात्मकता नहीं है ना प्रदर्शन में कोई नवीनता आ रही है ना और वो इस तरह जड़ें उसकी हमारे समाज में गहरी नहीं बन रही नई दृष्टि चाहिए इक्टर वो अरंभ के आसपास उसका आधार राजनीतिक था पर एक एक सामाजिक दिशा थी नाटक को कला को समाज की ज़िंदगी से उसकी ज़रूरतों से सीधे जोड़ने की कोशिश थी एक तरह के यथार्थ से नाटक को जोड़ने की जो कोशिश तो उसने वो लगाव पैदा करती है दर्शकों के साथ नये ढंग का ये एक बहुत परिवर्तन पैदा किया समूह में जैसे लोग आखिर क्यों आ गए इब्टा में तो प्रोफेशनल थिएटर के आदमी थे कि पहले कर रहे थे शीशी बाबू के साथ करते थे और बुजुर्ग उन्होंने किया कि वहाँ की जो एक तरह की जड़ता थी सारे वातावरण के उसमें कलाहीनता थी एक तरह की व्यावसायिकता थी और एक निष्प्राणता थी वो उनको बहुत मैंने निष्प्राण शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया हम समझते हैं वो बहुत ही सटीक शब्द है का मतलब एक एक ही हाँ। कारण नहीं है एक ही कोई होता तो शायद अलग अलग लोग पर बहुत सारी चीज़ें जुटी जिसके कारण अपर्याप्त लगने लगा किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए सृजनात्मक प्रतिभा वाले व्यक्ति के लिए वो एकदम ना काफी था अच्छा तो क्या ये मैंने बंगाल में तो खैर बहुत मराठी काम खराब मराठी, मराठी में भी मगर आ, यूपी में भी इब्टा ने वो काम किया अच्छा यूपी में तो कोई आंदोलन नाटक था ही नहीं इब्टा ने ऐसे नाटक लिखने की कोशिश की जो इनका संबंध आज की जिंदगी से नाटक बहुत अच्छे नहीं थे पर वो किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए थे और एक तरह के पैशन से एक तरह की तीव्रता से तो वो लोग करते थे इब्टा लोग जो तो उसमें उनके पास प्रतिभा नहीं थी साधन भी नहीं थे पर ये जो एक लगाव था खानदारी थी और एक जो जो जिस एक तरह की क्या कहना इसमें पैसा नहीं कह सकता हूँ जो कला का एक बड़ा है आपने आपने महत्वपूर्ण किया एक दो बार किया एक दो समीक्षा में आप कब से आए ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि नाटक से संपर्क बना सं, बना संयोजक का एक तरह के संगठनकर्ता का संबंध इलाहाबाद में आकर बहुत हो गया मेरा घर आंदोलन नाटक के आंदोलन से जुड़ने का न, न, कारण बना पर वहाँ इलाहाबाद में मैंने एक कई तरह की चीजें की वहाँ सुने नहीं आ रहा था परिवार से संपर्क मेरा ठीक दुरुस्त नहीं हो रहा है तो क्या करें क्या नहीं करें एक किताबों की दुकान अच्छा और वो दुकान, दुकान बहुत बड़ी हो गई मतलब किताबों की दुकान क्योंकि ये किताबों की जो जानकारी थी उसने एक नया डायमेंशन किताबों की दुकान को ले दिया आधुनिक पुस्तक भंडार नाम से एक दुकान थी इलाहाबाद उसमें नए से नया जो आधुनिक साहित्य था विदेश का और सारे विदेश का हिंदी का वो सब था बहुत सारे ये जो लेखक हैं उस जमाने के नई कविता के दौर के सारे लेखक इलाहाबाद या इलाहाबाद के आस पास उनको नए साहित्य जो विदेशी और जो नया है उसको उपलब्ध कराने का श्रेय आधुनिक रूप अच्छा। सर आप जो कुछ भी नवीनतम लिखा जा रहा था वो सुलभ हो तो वो दुकान वो अपनी उस गति से और उससे कई कारण से बढ़ती थी पर व्यवसाय मेरी मेरे स्वभाव में था नहीं तो वो एक जगह पहुँच कर मैंने लगा कि मैं फिर एक गली में पहुँच गया <laughs> ये मेरे लिए ठीक नहीं है और तब फिर मैं उन्नीस में दिल्ली आ गया था संजीत नाटक अकेडमी अच्छा उन्नीस सौ चौवन में, में सहायक अच्छा। जोशी के अच्छा सहायक के रूप में अच्छा दिल्ली आया उन्नीस सौ के नवंबर में पहले नवम्बर अच्छा छोड़कर दुकान जैसी भरी हुई थी दुकान किताबों से करी सत्तर अस्सी हज़ार रुपये के उस जमाने में किताबों का स्टॉक था उसमें अच्छा हमने कहा कि हमसे नहीं चलेगा बेकार हमने अपना ऐसा इसमें बर्बाद किया भरोसा अपनी जिंदगी का अके लिए बर्बाद कर दिया ऐसे छोड़ के चले फिर बाद में किताबें बिकी नहीं है बहुत सारा धन्य अच्छा बहरहाल यहाँ संगीत नाटक अकेडमी आने के बाद दूसरा तरह का बिल्कुल संपर्क इस बना क्योंकि यहाँ निर्मला जोशी संगीत नाटक में संगीत और नृत्य की तो बड़ी जानकार होती नाटक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो नाटक वाला जो हिस्सा था संगीत उसका संगीत नाटक अकेडमी काम का वो तो पूरी तरह से अच्छा आपको यहाँ इस सेटअप में आकर के परेशानी नहीं उस सारे कॉम्युनिस्ट वामपंथी लगाव के साथ आकर के और यहां के इस गवर्नमेंट के सेटअप में दो, दो तीन चीजें हैं एक कि इस बीच में जो वामपंथी लगाव का जो, जो सक्रिय रूप था वो कम हो गया था स्टालिन की डेथ हुई कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का एक बड़ा अजीब तरह का सिलसिला बना पार्टी के अंदर बहुत विघटन हुआ पार्टी के दो दल बन गए मेरी सहानुभूति ऋषि जोशी उनके लोगों के साथ आप तो और भी उससे पहले की बात कर रहा हूँ पार्टी के अंदर ही जो टुकड़े थे रणदड़े की ओर से अच्छा अच्छा तो जिसके अंदर एक दो तरह की नीतियाँ थी जो इनके कारण ही अंत से दो पार्टियाँ फिर बाद में भी बनी तो पार्टी के बहुत ऐसी स्थिति जिसमें मन बहुत उसमें सक्रिय रूप से नहीं हालांकि जब मैं यहाँ आया था दिल्ली उसके कुछ दिन पहले था मैं बहुत सक्रिय सब मेंबर था कम्युनिस्ट पार्टी का सल वो संगीत यानी एकटा और नहीं पार्टी का सक्रिय राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कमेटी का मेंबर पर मुझको वो अच्छा नहीं लग रहा था वो जो राजनीति का जो रूप था वो मेरे लिए कुछ करना था राजनीति यह कि कम्युनिज्म से मैंने ये इस चीज़ की कल्पना तो नहीं कम्युनिस्ट आंदोलन या मूवमेंट है दूसरी तरह की तो बहरहाल और दूसरा ये कि यहाँ आकर ही इस विरोध की गुंजाइश नहीं थी निर्मला जोशी ऋषि जोशी की कज़िन थी अच्छा उनका बहुत गहरा अपना भी बांधन एक लग, उदार उदार दृष्टि कोई एक तरह का विरोध की कोई बिल्कुल बैशन भी तो उसमें कोई और प्रारंभिक दिनों में जब तक नेहरू जी थे तब तक कोई उस तरह की उदारता खुद थी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं वो कभी हुई नहीं था था, था, कोई कभी नहीं था। था। था। था। था। था। और क्योंकि हम सक्रिय तो राजनीतिक कार्यकर्ता थे नहीं इबाक के साथ संपर्क होने में कोई बुराई नहीं थी इबटा की जो कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस तो उस समय अकाडमी ने बड़े खुले हाथ से निर्मला कमला देवी चट्टोपाध्याय उसके कहने पर उनके आदेश से बहुत सक्रिय उनका सहयोग किया जाए अच्छा हर तरह की सुविधा और साधन और हमने उनको सुलभ कराया संगीत नाटक, अच्छा। नाटक की तरफ से उतने उस तरह का विरोध था नहीं तब अच्छा। तक तो समीक्षा में आप कब आए तब तब ये यानी जरूरत हो गई तब मैं अब नाटक को जानना नाटक के साथ संबंध होना अब सक्रिय संबंध वैसा अभिनय का वो तो होना मुश्किल था पर उसके उस पूरे देश के जो नाटक की गतिविधि है उसके साथ एक दूसरे तरह का संपर्क बना ये बात मैं विस्तार से आप चाहेंगे तो कह सकता क्योंकि ये इस दौर के पूरे थेटर के विकास से जुड़ा हुआ ऐसा है पर वो अलग से फिर आपसे दूसरे इसमें कार्य हाँ। क्योंकि यहाँ से जो कुछ हुआ आज़ादी के बाद भारतीय रंगमंच के विकास के सिलसिले में उसका एक तरह से एक नर सेंटर दिल्ली में संगीत नरद अकेदमी बना जिससे मैं बच तो आप करें ना कुछ चर्चा थोड़ी से अगली बार करें तो तेरी रवान शर्मा रहा था सावन और रहमत की बारिशों से थुलती रही गुनाह है थुलती रही गुनाह है इसिया साल भर रहे करता कीजिएगा तो के ई माँ की लो बढ़ालू तुझसे में वह ई माँ की लो बढ़ा दीपे चल सकू मह दीपे चल सकूं मैं, सकू मोरो जा पड़ालू तुझ से सैद तुझ से शो मैं वह दी पे चल सकू मैं रह दी पे चल सकू मैं पोरवा शाह है नजफ पे सब थी गई जान बंद गिर में ये मेरी, मेरी कैब है तेरी रवानगी में ये मेरिक बियत है के चलिर रंग जो गम की आंदी अश्रफ बिलक रहा है अश्रफ बिलक रहा है ये कलम भी सन गु है ये कलम भी सन नहीं <laughs> लो और सलाम अलैहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू रिहमतुल्लाह व सलामु अलैह